तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बालकृष्ण जी हैं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और वहीं पर उनका जन्म हुआ लेकिन उनका नेटिव वैसे कहे तो चेन्नई तमिलनाडु उनका नेटिव है लेकिन फिर भी बचपन से रहे मुंबई में और मुंबई का ही उनको ज़्यादा समय से रहना हुआ है फैमिली भी मुंबई में है और वर्तमान समय में सिक्सटी रनिंग है और उनसे हमारी बातचीत होगी तो आप सभी की तरफ से बालकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद बालकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी लिसनर्स भी जो रेडियो इस वक्त सुन रहे हैं वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं नाइनटीन में माटूंगा में पैदा हुआ मेरा पूरा शिक्षा मोटुंगा में ही हुआ पहले स्टैंडर्ड से लेकर एसएससी तक वो ज़माने में एचएससी नहीं था सीधा एसएससी ही था उसके बाद मैं कॉलेज पढ़ा मैं एसआईएस में, एस में चयन में उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग किया मैंने या इंजीनियर टेक्नोलॉजी सो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसके बाद मैं 20 साल नौकरी किया है उसमें छः साल उल्टा से काम किया हूँ और तेरह साल क्लॉकनरवेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाते हैं उनके पास मैं मेटरल्स मैनेजर लेवल तक पहुंचा। उसके बाद में मैंने सोचा कि आगे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा प्रोग्रेस नहीं होगा इसके लिए मैं कुछ का कुछ करना सोचा था फिर मैंने 1991 में छोड़ा कंपनी और कुछ का भी मैं प्लेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग बिजनेस कर रहा हूं। और मैं अभी रिटायर होने के बाद मेरा लड़के को ये लाइन में है वो अभी फिलहाल देख रहे हैं और मेरा हॉबीज़ है गाना सुनना और उसके अलावा कुछ भी नहीं और मेरा मोहम्मद रफ़ीक इतना मेरा प्या ये है पागल हूँ उनके पागल इसके बारे में उसके बारे में बोलते रहूँगा बोलते रहूँ घंटे भर बोलते रहूँगा इसके लिए ये बात करने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका जन्म मुंबई में ही हुआ और उसके बाद आपने पढ़ाई भी वहीं पर किया और कॉलेज इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद फिर आप कंपनी में नौकरी किया उसके बाद फिर आप कुछ अपना खुद का सोचा तो ख़ुद का बिज़नेस भी आपने स्टार्ट किया और वो बिज़नेस भी अभी अपने लड़के को भी उसमें आ, साथ में लिया आप और लड़के को पूरी तरह से ट्रेन करके उसको वो बिज़नेस हैंडोर किया है बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि हॉबीज़ आपका जो है गाना सुनना तो सुनने में जैसे ख़ास मोहम्मद रफ़ी को ही आप सुनते हैं तो उनके बारे में कुछ ख़ास बातें बताइए मोहम्मद रफ़ी में जो सोता जो पचास साठ में जब रेडियो सुनते थे वो जमाने में बिना का गीत मिला करके एक प्रोग्राम आता था जो अमीन सयानी प्रेजेंट कर रहे थे वो टाइम में मोहम्मद रफ़ी का वो वही घंटे में कम से कम पंद्रह सोलह गाने में कम से कम आठ नौ गाना तो उनका ही था वो टाइम से सुन सुन के सुन सुन के मेरा ये इच्छा बढ़ते गया उनको किधर तक किधर पर्सनली देखना है फॉर्चुनेटली मुझे उनका रेव ऑर्केस्ट्रा देखने को मिला और किसी पहचान के मैंने उनका एक लाइव रिकॉर्डिंग भी देखने को मिला नाइनटीन सिक्सटी में तकदीर का गाना था लक्ष्मीकांत बहरलाल का संगीत में इतना मेरा इंप्रेस हो गया उनका इसके ऊपर उससे अच्छा गायक नहीं है उससे अच्छा उसका इंसान भी है वो इसके लिए मैं उसके जब नाइनटीन 1980 में उनका मृत्यु का खबर सुना मुझे ऐसा लगा कि मेरा फैमिली मेंबर कोई गया और मेरा माता जी भी मजाक मजाक में पूछ रहे थे मैं गया तो भी तुम इतना शौक नहीं होएगा ऐसा लग रहा था ऐसा करके तो इतना मेरा उसका वो तो लेजेंड है उसके बारे में हम हम तो छोटे हैं बहुत उसके बारे में बात करने के लिए जो उनका तो अड़तीस साल हुआ उनका जा, जान के हुए भी फिर का फिर भी उनका गान अमर रहेगा अभी कितना बार भी सुनो आपका कभी चकते नहीं है चलिए बालकृष्ण जी बहुत अच्छी बात आपने बताया मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में और वैसे उनके बहुत सारे गाने हैं ऐसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा उनके आवाज़ में जो भी गाना गाता था वो अच्छा बन जाता है उनकी आवाज़ के साथ काफ़ी शूटेबल जो भी गाना उनको गाने को मिलता वो हिट हो जाता था और लगभग छब्बीस हज़ार गाने उन्होंने अपने लाइफ टाइम में गाए हैं मैं चाहूँगा कि उनका एक कोई भी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसकी लाइन बताए उसके तो अनगिनत गाने हैं जो हम इसमें सुनना बहुत मुश्किल है फिर भी एक गाना जो मुझे कभी भी सुनने का होगा तो कोया कोया चांद कोया कोया च खुला आसमां, आंखों से सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ, कोया कोया ओ हो कोयाया कोया चानोया खोया, खोया चार खुला आसमां आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो कोया कोया को खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो खोया, खोया मस्ती भरी आवाज चली भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में है खलबली के उनको तो गुलाम हो, हो खोया खोया जा खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो खोया खोया जा ताजे चले नज़ारे चले चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ ओ -हो, हो खोया खोया चा खुला आसमां आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया ओ, ओ, ओ, ओ, ऐसी चा ओसी हिरासीरा ही रात भी कैसी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सताओ ओ होया खोया क्या -खोया खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुम कभी कैसे नींद आएगी हो खोया खोया चा हैं जिनके लिए बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजम होया खोया खोया चार खुला आसमान आंखों सारी रात जाएगी तुम कभी कैसे नींद आएगी Oh, ko ya ko ya cha, ko ya ko ya cha, ko ya ko ya cha, ko ya ko ya cha. क्या बात बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद दिलाया है आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि ये जो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाए हुए गाने हैं उसमें अलग चीज़ है और उनके शब्दों को भी अगर आप सुनते हैं उनकी आवाज़ में तो वो गाना आपको बाइठ हो जाता है अब ये गाना जो अभी आपने सुना खोया खोया छाँद कोई भी व्यक्ति सुनता है तो वो दो लाइनें तो ज़रूर उसके दिमाग में बैठ ही जाता है उसको याद नहीं करना पड़ता वो याद आ जाता है तो ये एक खासियत थी उनके गाने की जो हम लोग अभी सुन रहे हैं बालाकृष्णा जी से तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जब लाइव जो प्रोग्राम आपने आपने देखा देखा उनका कितनी बार आपने देखा उनका? दो ही देखने को मौका मिला भी था नहीं पूरा प्रोग्राम दो एक दो दो प्रो, एक डेढ़ घंटे का जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है एक शुकान हॉल में देखने को मिला है और दूसरी दूसरा एक ऑडिटोरियम है जो पिली पार्ले में है उधर एक बार देखने को मिला और उनके साथ और भी जो चंद ये, ये लोग थे इनका शंकर जय का था देखने को मेरा बहुत भाग्य मिला और ऐसा लगा कि वो ओरिजिनल गाना गा रहे हैं ऐसा आंख बंद करके सुनेंगे कि आप लाइव प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं उनका रिकॉर्डेड वॉइस सुन रहे हैं सर मुझे बहुत ही अच्छी बात आप याद दिलाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जानकर खुशी हो रहा होगा और क्यों ना हो क्योंकि वो बहुत ही अच्छे गायक थे और हमर उनकी वॉइस है आज भी उनके गाने जो है ज़िंदा दिल्ली पैदा करता है और जैसे कि अभी एक गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको सुनकर आपके भी मन जो है नाच उठेंगे तो आइए मधुबन में राधिका नाचे ये गाना जो है इसके साथ में नौशाद साहब ने शायद इनको ये गाना डायरेक्ट किया था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको आवाज़ दिया था जब यह गाना बन रहा था उस समय उनको नहीं लगा था कि ये इतना पॉपुलर होगा लेकिन नौशाद जी ने जब बोला कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है तो ज़रूर इसमें जो कमाल हैं वो अपने आप में आवाज़ में वो चीज़ आ जाती हैं तो आइए गाने को सुनते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कर मधुबन मेरा अधिकार नाचे रे मधुबन मेरा अधिकार जे गिरधर की मुरलिया मुरलियाबाज गिरधर की मुरलिया मुरलियाबाज मधुबन में राधिका नाच रे I'm a ghost. दौलत छम छम कामने आ आ हौलत छम छम जल प्यारे छप लाग बाजे रंगटुमता न चुम चुम तथई तथई तथा चुम चुम च ना चुम चुम च न क्रांत क्रांत क्रांता मधुबान राधिका नाचे सारे सनी दब मानी सारे सनी दब मेस मजुन राधिका नाचे सनी दब मधा घमारे स निगम सा मजु बन मेरा राधिका नाचे रे मझुबन में राधिका Dhir dhir ta ni ta dhar e dim dim ta na na na Dhir dhir ta ni ta dhar e dim dim ta na na na Dhir dhir ta ni ta dhar e dim dim ta na na Dhir dhir ta ni ta dhar e O de ta na dhir dhir ta na dhir dhir dhir dhir tum dhir dhir धुमतिर गिड़ताे नादर दिर्ता नेता ओदे नादर दिर्ता नेता ओदे नादर दीर्ता नेता दारेम तला कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और इस तरह के गाने जो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के सभी के दिल में हैं और सदा ही रहेंगे क्योंकि ये एवरग्रीन ग्रीन सॉन्ग्स जिसको कह सकते हैं हम लोग अमर सॉन्ग जिसको कह सकते हैं अमर वॉइस में कह सकते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के जो भी गाने गाए हैं उनके गाने की अपनी अलग स्टाइल है जिसके बारे में हम चर्चा तो कर ही रहे हैं और हमारे साथ जिन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग उनका सुना है देखा है मोहम्मद रफ़ी साहब को बालाकृष्णा जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और मुंबई में रहते हैं मुंबई में ही उनका जीवन चला है और अभी भी मुंबई में ही है और बहुत ही अच्छी उनकी जो यादें हैं उनके पास है काफ़ी जो है एक हॉबी है उनका सुनने का गानों का तो साथ ही साथ उन्होंने जो काम किया है जैसे नौकरी करने के बाद ख़ुद का एक बिजनेस शुरू किया खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद एक मनुष्य को जैसे ना थोड़ा सा तनाव रहता है कि कैसा होगा और फिर हम लोग उसको अगर पूरी तरह से सक्सेस नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रिस्क है तो आपने कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया उसके पहले क्या सोचा किस तरह से शुरू मैं कुछ सोच के नौकरी नहीं छोड़ा बट इतना ज़रूर सोचा था कि मैं अपना कुछ का कुछ करूं बिजनेस हाँ। करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मुझे मालूम नहीं था जब मैंने नौ, नौकरी से रेजिग्नेशन दिया तो मैं सोचा ठीक है पहला ट्रेडिंग का काम चालू किया ट्रेडिंग ट्रेडिंग का काम में क्या था कुछ पैसा तो मिल रहा था बट उसमें कुछ संतुष्ट नहीं हो रहा था काम करने का इधर से माल लेने का इधर से माल दे इधर लेने का पैसा लेने का उसमें दिमाग की कुछ ज़्यादा इतना ये नहीं था तो मैं जो मेटेरियल्स मैनेजर का मेरा तजुर्बा था उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी उसमें एक पार्ट था उसमें मेरा पूरा नॉलेज था तो मैं सोचू मैं क्यों अपना ये सोच के मेरा एक्सपीरियंस उसमें यूज़ करके जिसमें ज़्यादा आदमी लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं है जगह का काली काली जगह का थोड़ा लगेगा और इन्वेस्टमेंट का वो का, का सिर्फ स्टाफ लोग का तो वैसा मैंने शुरुआत किया अभी कम से कम 20 साल हो गया अच्छी तरफ अभी चल रही है भगवान की कृपा से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया खुद का कुछ स्टार्ट करना है ये आपके मन में था जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा है। यही एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे क्योंकि हर व्यक्ति जो है कभी कभी ये सोच के बिज़नेस नहीं कर पाता क्योंकि उनके अंदर रिस्क उठाने का क्षमता कम होता है या रिस्क को देखकर के बारे में सोचकर कर डर कर वह बिजनेस नहीं कर पाता तो आपके मन में तो ये बात नहीं थी आपको सिर्फ खुद का कुछ करना है ये एक मकसद था एक एम था जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए हैं और आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग मोहम्मद रफी साहब के बारे में बात कर रहे थे तो उनके कुछ डेल गाने भी हैं डुट गाने हैं लता मंगेशकर के साथ और बहुत ज़्यादा गाने उन्होंने आशा भोसले के साथ गाए हुए हैं तो कोई एक ड्वेट गाना के बारे में बताइए उनका डेट गाना मोस्ट लता मंगेशकर के साथ बहुत गाए हैं आशा भोसले के जी भी साथ गाए हैं उसमें जो मस्ती भरा जो गाना वो जो आशा भोसले के साथ ज़्यादा गाए हुए हैं वो धीवा ना हुआ क्यूआ देरा ओके बहार यो दीवाना मस्ताना हुआ जो जाने कहाँ ओके बहार यो दीवान के ओ, जाने जन कहा ओ के पहाड़ हो, हो सावन लगा मचल गए बादल देखो जिसे हुआ बादल सावन लगा मचल गए बादल देखो जिसे हुआ बादल कौन हुँ? दीवाना, नाम से हुआ दिल दीवाना नाम हुआ दिल। जाने कहाँ होके बहार जनक होके बहार हो जनक होके बहार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें इनके है, ये इनके गाने का आवाज से, उनका जो स्टाइल से मालूम पड़ता है कि कौन से हीरो के लिए आया है यही इनका कबीयत गुणी, है ये गाना सुनते चुन, ही कोई बोल सकता है देवान के लिए गाया है ऐसा शमी कपूर का गाना या दूसरा कोई भी जितेंद्रा बोलो धर्मेंद्रा बोलो इनके जो गाने से सुन सकता है इनके पीछे ये किसके लिए गाया हुआ है उनका इतना मॉड्यूलेशन वॉइस में कोई भी टाइप का गाना हो भजन हो कव्वाली हो एकदम क्लब का गाना हो या ये भजन कोई भी हो टाइप का गाना सुख का या या दुख कोई भी हो उनका एक्सप्रेशन से इतना आदमी लोग को अपने बस में कर लेते हैं कमा की बात है तो जी बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये चीज़ें जो है थोड़ा सा नोट करेंगे ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता, पता चलेगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जब भी किसी के लिए गाना होता था तो उन व्यक्ति को देखकर उनके वॉइस मॉडुलेशन के साथ वो गाने के भाव एक्सप्रेस करते थे जैसे देवानंद का गाना जो है थोड़ा सा इधर उधर टांग अटकने वाली बातें आती थी थोड़ा मस्ती रहता था तो उनके गाने को वो उसी ढंग से गाते थे और जैसे कि आप अगर ऋषि कपूर को बात करें तो एक बार ऐसा हुआ था मुझे बालकृष्ण जी मुझे याद आ रहा है कि लेला मजनू जो फिल्म बनी वो ऋषि कपूर के ऊपर बनाया गया था फिल्म तो ऋषि कपूर उस समय जो लैला मजनू बन रहा था तो वो सोच रहे थे कि मेरी वॉइस किशोर कुमार को शूट करती है तो किशोर कुमार गाएं लेकिन हुआ ऐसा कि वो उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन जी थे मदन मोहन ने कहा कि नहीं आपको मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बोलता हूं तो उन्होंने बोला ठीक है बेमन से उन्होंने बोला लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मोहम्मद रफी साहब ने ऋषि के लिए गाना गाया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ऋषि माना मोहम्मद रफ़ी साहब ही चाहिए और कोई नहीं थी। तो ये एक उनकी मोहम्मद रफ़ी साहब की कमाल की वॉइस और वॉइस मॉड्यूलेशन और भावनाओं को और उस व्यक्ति के साथ जुड़ कर गाना गाते थे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व तो के साथ ऋषि कपूर के साथ गाना है तो किस ढंग से गाना है किस भाव के साथ किस वॉइस में गाना है वो वो समझ जाते थे उसके बाद उनके पीछे उनका ही नाम लग जाता <laughs> जब भी उनका मृत्यु हुआ था शमी कपूर ने एक स्टेटमेंट किया कि मेरा आवाज़ चला गया उसका जितना भी गाने हैं शम्मी कपूर के लिए उनका तो ख़ास इतना फिट होता था कहाँ कोई भी टाइप का गाना हो तो इतना मस्त गाते थे तो जब वो गुजर गए तो खुद बोले थे मेरा आवाज़ भगवान ने छीन लिया जी आपने उनका जो अंतिम संस्कार के दिन बॉम्बे में ही थे क्या ऐसी बरसात के दिनों में उनका जो है ये हुआ था तो थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं न्यूज़ वगैरह का कैसा लोग कितने लोग गए थे मैंने खुद उनके फ्यूनरल में जाने को तो नहीं मिला बट वो टाइम में इतना टी भी इतना पॉपुलर नहीं थे तो हम लोग को जितना भी न्यूज़ मिल रहा था ओनली थ्रू पेपर या रेडियो के थ्रू ही मिल रहा था बट इतना मैं उदास हो गया था वो दिन भाव मुझे रेली दो दिन कुछ भी नहीं ये लगा कि अभी इतना कम उम्र में वो टाइम में फ़फ्टी थे आज के ज़माने में 55 फाइव तो कुछ भी नहीं था अगर हम इतना खुशनसीब हूँ कि मैं शुरू से अभी तक वो फोर्टी में आना चालू किया मैंने फोर्टी में जन्म लिया और अभी तक मेरा पूरा करियर में उनका गाना सुनने को मौका मिला पूरा है जी बहुत ही अच्छी बात याद दिलाया है आपने और उनका जो वॉइस है वो बहुत ही कमाल की थी और वो कह रहे थे कि सभी लोग कि एक हमारा जो मेरी खुद की वॉइस चली गई ऐसा सभी को फील हो रहा था तो लोग ऐसे बरसात के समय में 31 जुलाई का दिन उनका जो है पुण्यतिथि मनाया जा रहा था अंतिम संस्कार के दिन बारिश बहुत थी बॉम्बे में फिर भी उस समय दस हज़ार लोग जो हैं उनके फ्यूनरल के लिए जुड़े तो कहने का भाव है कि उनका जो प्यार है उनकी जो आवाज़ के साथ लोग जुड़े हुए थे ये उनका जो यात्रा है अंतिम यात्रा को देखकर उन लोगों को देखकर पता चल जाता था कि कितनों के दिलों में वो बसे हुए दिल का। सोना सा ना ढूंढेगा तीर निगाह ना निशाना ढूंढेगा मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा तीर निगाह ना निशाना ढूंढेगा अरे मुझको माना झोंड का दिलका जूना तरान ना ढूंढेगा, दिल का सोना सा ना ढूंढेगा तीर निगाह ना निशाना ढूंढेगा जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे मंजिल होगी बाड़कते दिल का ठिकाना ढूंढगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और साथ ही साथ उनको फ़िको नाम से भी जानते थे या वो मौलाई मस्ती में रहते थे और बचपन में उन्होंने गाना किसी ट्रेनर से नहीं सीखा लेकिन संत महात्माओं को फ़कीरों को गाते हुए देखकर उन्होंने गाना सीखा था इसके वजह से उनको फिको कहते हैं फिको तो कहने का मतलब ये है कि उनको ट्रेन करने वाला या उन्होंने गाना जो सीखा है वो दूसरे लोग जो संत महात्मा या फ़ीर आते थे गाना गाते थे उनको देख उन्होंने गाना गाना सीख लिया था तो ये एक अलग ख़ूबी है उनकी गाने की इसी वो आ, क्या कहते हैं उनको न्यूट्रल रहते थे हर चीज़ से वो न्यूट्रल हो जाते थे वो उनका जो गाने का जैसे हम लोग आज किसी को बुलाते हैं सिंगर को तो उनके पहले रेट पूछते हैं उस समय मोहम्मद रफ़ी के साथ ऐसा नहीं होता था और ना ही मोहम्मद रफ़ी कोई अपना रेट बताते जो भी दिया ओके वो कहते हैं कि एक रुपये में भी उन्होंने गाना गाया था तो वो एक उनकी अपनी ख़ूबी थी उनकी वॉइस और उनका जो भाव है वो कहीं ना कहीं मेल खाते थे इसीलिए उनको जो है लोगों ने पसंद किया और वो पसंदीदा बने रहे हमेशा लोगों का ऐसा भी सुनने आया है कि मोहम्मद रफ़ी आज लता मंगेशकर का बीच में उनका कुछ अनबन हुआ वो दोनों दो तीन साल के साथ में नहीं गए उसका कारण ये था कि वो टाइम में एक कोई लता मंगेशकर ने म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूजिक कंपनी को बोला कि मुझे अभी गाना हो उसमें रॉयल्टी चाहिए तो तभी मोहम्मद रफी उसके खिलाफ थे ये बोला हम लोग गाने के लिए वो लोग गाना पैसा दे रहे हैं तो रॉयल्टी का क्यों ये? इसके लिए उसने मना कर दिया उसके वजह से लता मंगेशकर उनके बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कम से कम दो या तीन साल साथ में नहीं गा रहे थे ये मुझे अभी थोड़ा चंद सालों के पहले की तरफ मैंने पढ़ा था तब ऐसा इनके साथ ओपिनयर के साथ में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर उनका कुछ मिसअरस्टैंडिंग हुआ तो फिर उनके जगह पर महेंद्र कपूर को गवाना चालू किया ओपिनयर ने तो ऐसा है मोहम्मद रफ़ी प्रिंसिपल आदमी है किसी के साथ में सैक्रीफाइस ये नहीं करते सौदा नहीं करते या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इनकी वो बड़ी को भी जी बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात है आपसे हुई है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा मोहम्मद रफ़ी के बारे में जानकर उनके गानों के बारे में बातें सुनकर और क्यों ना हो क्योंकि उनकी वॉइस में वो मेलोडी थी वो गोल्डन वॉइस ऑफ द इंडिया कह सकते हैं वो बहुत ही डायमंड वॉइस उनकी थी जो आज भी लोगों के मन को प्रभावित करता है अच्छा लगा आपसे बात करके विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे अंत में अपने जीवन से एक संदेश के रूप में एक मैसेज मैं इतना ही जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ वो मोहम्मद रफ़ी की जो इरा है जो गाने का उसके बाद आजकल कितना भी गाने बनते आ रहे हैं आजकल पहला गाना बनते हैं उसके बाद में वो पिक्चर में सिचुएशन में फिट किया जाता है वो ज़माने में इन सिचुएशन पहला हुआ बाद में लिरिक्स को बताया बाद में एक्टर को सबको इन्वॉल्व करके वो सिचुएशन के हिसाब से गाना बनते थे लिरिक्स सत्ता बनते थे ये बोलते इसके वजह से उनका जीवन भी बहुत लंबा रहता है इसके लिए ऐसा आई, नहीं बोलता हूँ कि आजकल के सब गाने सब जो गाने बनते हैं सब ये है बट आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से वजह से आजकल का सिंगर्स का काम इजी बन गया कोई इधर उधर कुछ सुर हो गया तो भी वो इलेक्ट्रॉनिकली उनको मॉडिफ़ाई करके उसे ठीक करते थे और वो ज़माने में ऐसा नहीं था टेक के टाइम में मिस्टेक हो गया तो पूरा वापस दोबारा गाना देड़े। पड़ता रिटेक होता देड़े। था छोटा वो तो टेक होता था वो मैं खुद अपने आंखों से रिकॉर्डिंग देखा हुआ इसके लिए मुझे मालूम है कितना एक आदमी किधर एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट में गलती किया कट करके वापस दोबारा गाना पड़ता था और इतना ही जाते जाते हुए कहूँगा कि संगीत में जो सुख मिलता है बाकी बाकी खाबी इसमें भी मिलता है बट मुझे तो ऐसा लगा एटलीस्ट तो मुझे कुछ दे रहा था साली संगीत सुनने में ही हमारा छोटा बहुत लोग को भी शायद संगीत की पसंद है बट आजकल आप भी देखते होंगे कितना भी नया कुछ कंपटीशन होते हैं उसमें सेवेंटी परसेंट गाने आप चुन देखते हैं तो जूना गाने सुनते बिकॉज़ उसमें क्वालिटी है उसमें उनका जैसा गाने का जो स्किल है स्किल है, है।, है वो बताने की मौका मिलता है क्योंकि आजकल में इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा है वॉइस कम है इसके वजह से सब लोग रुना गाने सुनते हैं अपना वॉइस का क्वालिटी बताने के इतना ही करना चाहता हूँ बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा फील हो रहा होगा और जिस तरह से आपने हिंदी में बात किया बहुत ही अच्छा लगा आप मुझे शुरुआत में ही कह रहे थे कि मेरा हिंदी ठीक नहीं है लेकिन हिंदी आपका अच्छा है बॉम्बे में रहे हैं तो आपका हिंदी भी अच्छा है और बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ आपने जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसको शेयरिंग किया इसलिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू मच ओम शांति धन्यवाद शुक्रिया चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर इसी तरह बने रही रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो हवा जरा महक तोले नजर जरा बहक तोले ये शाम ढल तोले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल बल तोले जरा मथोर ढेर जी तोलू नशेक घूट भी नशे के घूंट पी तोलू अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं के दिल अभी बदान नहीं अधूरे अधूर आस छोड़ के अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे जिंदगी हमें जमा दिलों की चाह हमें कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे माएंगे बुरा न मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं यही कहोगे तुम सदा दिल दिल अभी भरा नहीं